तो ठीक तो अब माण विकल्प निद्रा स्मृति है अब ये जो स्मृति है मुझे असल में स्मृति है कब नेगा जब आप इसको समस्त बदलनाए प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत ये सारा अगर एक शब्द है तो बनेगा स्मृत वैसे ये स्मृत ये बनेगा ये बनेगा स्मृति स्मृति ही निद्रा विकल्प है प्रमाणम इस प्रकार से समझे हमने अब क्या कर दिया अलग अलग कर दिया जिसमें एक वचन इसमें एक वचन इसमें एक वचन की भी जो हमने इकट्ठा किया हुआ था तो यहाँ पर इकट्ठे में बहुवचन की विभक्ति लगा दी स्मृति स्मृति है, स्मित स्मित है मते। स्मिती स्मिती स्मिती किस तो प्रमाण देखिए आपको जो कुछ भी ज्ञान दे रहा है दिखाई भी दे रहा है ठंड भी में में लग रही है तो तो कब हो रहे हो रहा है दिख रहा है तब नहीं हो रहा है ना इंद्रियों से आप स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं आगो के सामने तो के है इंद्रिय त्वचा के साथ हो रहा है ना तो विषय और इंद्रिय और इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ आपका चित्र और चित्त के साथ जुड़ा चेतन ये सब कुछ यहां पर इस अवस्था में उपलब्ध है तब जाकर के आपको ऐसा हो रहा है। यहां पर इंद्रिय और विषय का सनीकर्ष है। है? मतलब ठीक इसलिए हम इसको क्या कहेंगे प्रत्यक्ष कहेंगे यहां पर इंद्रियों और विषय का संकर्ष होता है संबंध होता है उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जान पा रहे हैं तो प्रमाण जो है वो एक हो गया हमारे पास प्रत्यक्ष दूसरा प्रमाण क्या है जैसे मैंने आपको कहा कई बार कहा कि भाई देखिए जी तो आज इतनी ठंडी हवा चल रही है इसका मतलब कहीं बर्फ पड़ रही होगी या हुई होगी कल बादल थे तो इसका मतलब तब कहीं बर्फ पड़ रही थी दिख थोड़ी थी मेरे को बर्फ पड़ रही मेरा इंद्रियों के साथ और बर्फ के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध थोड़ी था इंद्री यानी कि मुझ में है रूप जो रूप को देख सकती है वो तो यहां पर है और रूप बर्फ का पड़ना वो तो कहीं और है मैं तो वो देख ही नहीं पा रहा हूं ठीक है ना तो रूप जो विषय है और इंद्रिय जो कि उस विषय को देखने वाली है उनका तो आपस में संबंध हुआ ही नहीं संबंध ना होने पर भी मुझे क्या ज्ञान हो गया कि भाई यहां पर अवश्य कहीं दूर बर्फ पड़ी हो ऊंची पहाड़ियों पर ठीक है जी तभी यहां पर जो है बादल छाए हुए हैं या ठंड हो ये मैंने क्या किया ये मैंने ज्ञान मुझे हुआ और ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है ठीक है ना पर अगर ये है तो क्यों मनु ज्ञान हो रहा है, इसलिए ज्ञान हो रहा है क्योंकि मेरे पास एक चिन्ह चिन्ह है, चिन क्या है? क्या बादल का होना बादल अगर है तो कहीं ना कहीं अगर यहां नहीं बरस रहे हैं और ठंड भी हो रही है तो कहीं ना कहीं और बरस रहे होंगे ये मैं इन बादलों से समझ पा रहा हूं है। बादल हैं तो बरसेंगे भी और अगर अभी दो दिन पहले थे अभी नहीं है इसका मतलब बरस करके कहीं जा चुके हैं ठीक है ठीके? तो ये जो है ये मैं तब अनुमान कर पा रहा हूं ना जो बादल थे मैंने बादल देखे या फिर अभी मैं ठंड को देख रहा हूं ठंड का स्पर्श कर पा रहा हूँ असल में इन चिन्हों के द्वारा आप ज्ञान कर रहे हैं इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं जैसे आपने यहां पर कहीं मान लीजिए आप धुआं उठते हुए देख लीजिए आपको इधर ट्यूब के पास या कहीं पे भी बिजली के पास आप धुआं उठते हुए देखें या किसी पेड़ के पास तो आपको दिखाई सिर्फ धुआं रहा है प्रत्यक्ष केवल धुएं का हो रहा है आग का नहीं हो रहा है परंतु आप किसको समझेंगे यहां है क्या धुआं नहीं है बल्कि यहां पर तो आग है धुआं भले ही दिख रहा है परंतु है यहां पर आग और वो आग जिसका आपकी इंद्रियों के साथ प्रत्यक्ष लिखित नहीं हुआ संबंध नहीं हुआ है फिर भी आप ज्ञान क्या करें कि भाई यहाँ पे आग है तो ये जो ज्ञान होता है इस ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं और ये गलत भी हो सकता है सही भी गलत तब तो हो सकता है मान लीजिए मैं कहूं कि भाई न... जहां जहां न... न... अगर मैं कुछ ऐसा कहूं जैसे कि क्या उदाहरण दूं आपको जो कि असल में आभास हो जहां विवेक होएगा वहां पर लोगों ने कुछ ना कुछ टेंशन परेशानी होगी भाई अब ये जो है यहां पर भाई जहां विवेक होएगा वहां टेंशन परेशानी नहीं अच्छा क्युं? क्यों क्योंकि भाई एक जगह जहां पर हमने देखा विवेक था तो वहां पे टेंशन परेशानी थी दूसरी जगह गए वहां पे टेंशन परेशानी थी इसका मतलब विवेक जहां पे होता है टेंशन परेशानी होती है पर नहीं तीसरी जगह नहीं आपने देखा चौथी जगह आपने नहीं देखा और जहां पर विवेक है वहां पर टेंशन परेशानी इसलिए है क्योंकि वहां पर कुछ और कारण है जिसकी वजह से अगर वो वो चीज ना हो तो टेंशन परेशानी नहीं होगी यानी कि विवेक का रणनीय बल्कि फलानी कोई था ठीक है ना परंतु लग क्या है कि भाई जान भी एक है तो वैसे ही इस प्रकार के कुछ अनुमान होते हैं जो कि लगते तो वो अनुमान है कि भाई ये हमारे को सही ज्ञान हो रहा है परंतु वो ज्ञान सही नहीं होता वो गलत ज्ञान होता है मिथ्या ज्ञान होता है जैसे कि अगर कोई एक सोफे के ऊपर एक लड़का आदमी और उसकी वो पग होती है ना जिनके उसने पग खोली दी है सरदार ठीक है तो पग खोली भी है तो उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं और बाल लड़के हुए हैं और कोई जो है उसको गलत बाने की कोशिश कर रहा है तो किसी ने पीछे से देख लिया कि भाई ये कोई लड़की है और लड़की का गलत बाने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसका ज्ञान वास्तव में सही है नहीं है क्योंकि असल में तो वो आदमी है परंतु तो उसको सिर्फ बाल दिखाई दे चिन्ह दिखाई दे जिससे उसने अरे बाल तो आदमी के भी हो सकते हैं तो यहां पर आपको आपका जो अनुमान था वो गलत तो साबित हो गया है ठीक है ना तो ऐसे बहुत सारे अनुमान होते हैं तो अनुमान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है और ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष जो है वो हर बार सही हो कई बार वो भी गलत हो सकता है मान लीजिए आपको आँख में कुछ बढ़ गया है उस वजह से आप ढंग से देख नहीं पा रहे हैं या कान में आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया इस वजह से आप देख नहीं पा रहे हैं या आपकी मान लीजिए स्किन में कोई प्रॉब्लम हो होगी तो आप जो है ठंड का गर्मी का और ढंग से नहीं कर पाएंगे तो डिपेंड करता है कि भाई आपकी इंद्रिया सही काम कर रही है इंद्रिया सही काम नहीं कर रही तो आपको प्रत्यक्ष में भी गलत ज्ञान हो सकता है अयथार्थ ज्ञान है और फिर है हमारे पास सारा का सारा ज्ञान ऐसे ही थोड़ी होता है कि आपको प्रत्यक्ष या अनुमान से ठीक तो है अनुमान के अंदर तर्क आ जाता है जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आपको अभी एक घंटे पहले तक मैं यहाँ पर नहीं था तो आपको ये है सर यहाँ पे आज आएंगे या नहीं आएंगे ठीक है तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती है तर्क से देखते हैं तर्क तीसरा क्या होता है कि भाई जो हम कल भी बात कर रहे थे कि एक कोई सत्य वक्ता है चाहे आपके माता पिता हैं चाहे कोई युवा व्यक्ति है चाहे टीचर है जिसको जिसके ऊपर आपको विश्वास है विश्वास क्या है भाई ये जो भी बोलता है जो भी करता है वो सच करता है सच बोलता है आप उसकी बात को सच मानोगे ऐसे वचन को आप तो वचन कहते हैं और ऐसा जहाँ किसी पुस्तक में किसी व्यक्ति ने कहा हो तो उसको भी आप प्रमाण मान लेते हैं कि भाई इसने कहा है कि अमरीका कितनी दूर है या नहीं कि अमरीका किसने कहा है कि भाई चांद वहां पर है तो यानी कि चांद वहां पर है ठीक है जी तो इस प्रकार का जो और किससे क्या होता है आपको ज्ञान हुआ, अच्छा वहाँ चांद है वहाँ पे मंदिर रहे हैं वहाँ पे ऐसा है ये इधर है उधर ये सारे ज्ञान आपने देखे नहीं थे खुद से नहीं देखे ना आपने अनुमान किया आपको किससे न बताया और आपने उस चीज को बिल्कुल सच मान लिया और आपको सच्चा ज्ञान हो गया या आपने किसी उसने जो बताया वो असल में झूठ था और आपने उसको सच्चा ज्ञान कर लिया परंतु जो आपको ज्ञान हुआ वो झूठ ज्ञान हुआ अयथार्थ ज्ञान हुआ तो ये भी यथार्थ और अयथार्थ दो प्रकार का होता है ठीक है तो ये जो है इसमें आ जाएगा शब्द इस शब्द को आगम भी बोलते हैं आगम मतलब जो शास्त्र में ज्ञान है आगम इसको इसलिए बोलते हैं कि आगे लोक में आ जाता है कहां से आ जाता है जब किसी व्यक्ति ने सत्यवक्ता ने कुछ कहा तो वो जो प्रसिद्ध हो जाता है और में आ जाता है तो उसको आगम बोलते हैं और आगम जो है फिर पुस्तकों का नाम भी कर दिया गया कि भाई ये पुस्तकें जो है आगम है तो इस प्रकार से शब्द आगम या जो शास्त्र है ठीक हैुमान आगम क्या इसके सूत्र इन्होंने प्रत्यक्ष, नुमान, हमारा विभक्ति के ऊपर भी विचार करना जुड़ी है यहां पर हमने कौन कौनसी विभक्ति लिखाई राम राम बहुवचन की क्यों क्योंकि एक दो तीन है दो से अधिक है इसलिए बहुवचन और अगर आपने इसको तोड़ना है तो होगा प्रत्यक्ष अनुमानम च आगमम च या फिर आगमह च या आगम ची तो ये तीन तीन हो जाएंगे फिर उसमें च या फिर आपको अंत में जोड़ना पड़ेगा प्रत्यक्ष अनुमान या अनुमानम आगम च तो ये क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं अच्छा ये जो है ये प्रकार प्रकार का का होता है। संबंध कैसे? इसकी ज्यादा आवश्यकता आपको तर्क भाषा या तर्क संग्रह या न्याय दर्शन तब तो पर वैसे आपको मैं बता दू कैसे हो सकता है जैसे मान लीजिए आप चक्षुओं से किसका कि, किसको देखेंगे रूप को ही देखेंगे ना और कानों से किसको सुनेंगे शब्द कोई सुनेंगे ठीक है तो भिन्न भिन्न इंद्रियों से पर पहली बार में क्या आपको जैसे ही आपने किसी को देखा तो क्या आपको उसके रंग का भी ज्ञान हो गया कि केवल केवल उस व्यक्ति का ज्ञान हुआ मान लीजिए आपको एक घड़ा दिखाई दिया तो घड़े का रंग और घड़ा दोनों एक साथ दिख गए क्या उस ज्ञान को आपने बिल्कुल सही कहा उस ज्ञान को हम बोलते हैं निर्विकल्पक ज्ञान कि भाई उसके अंदर कोई विकल्प नहीं होते और जब आप फिर से उसको देखते हैं या दूसरे क्षण में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता एकदम से होता है बड़ी क्विकली तो दूसरे क्षण में आपको सभी सविकल्पक ज्ञान हो जाता है कि भई इसका रंग ऐसा है ये इतना मोटा है ये इतना पतला है ये इस तरह का ऐसा वैसा ये सारे ज्ञान दूसरे क्षण में होते हैं तो पहली बार आपको क्या हुआ केवल उस विषय का कि भाई कुछ है और दूसरी बार कि भाई ये ऐसा है इस का तो इसे इस प्रकार से पांच छह प्रकार का जो है ये संबंध होता है इंद्रियों और विषयों का <coughs> पर क्योंकि इसकी डिटेल की आवश्यकता हम आपको इसमें नहीं है न्याय दर्शन में तो इसलिए हम उसको वहीं पे करेंगे यहां पर क्या है कि भाई हमें आपको सुनिधि पहले बताऊंगा बजाय की बात जब न्याय दर्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर वो ये बोलते हैं कि हमें जो कुछ भी हमारा जिसे हम कहें हमारी जो बुद्धि का मतलब है ज्ञान और ज्ञान दो प्रकार का है यथार्थ और अयथार्थ यथार्थ तो जो कि वास्तव में है आप वास्तव में यहाँ पर हैं और मुझे ज्ञान भी असल है आप वास्तव में यहाँ पर नहीं हैं और मुझे ज्ञान हो तो गया अब है यह अब हैं और मुझे ज्ञान हो गया नहीं है तो तो ये अयथार्थ ज्ञान है, ठीक है तो ये या फिर संशय आप हैं या नहीं है ये जो अयथार्थ ज्ञान है इसको भी आप समझ लीजिए हम इसको इस तरह से समझेंगे ए अगर ए है ये है यथार्थ ज्ञान ए अगर बी ए बी है जी मैं ऐसा बोलू भाई ए तो बी है ज्ञान हो रहा है कि ए बी है या बी ए है तो ज्ञान। दूसरा ज्ञान ज्ञान क्या है? A, A है कि है, है, है, है। ए ए ए कि बी बी बी बी सी मुझे कई सारे एक साथ में की, B, की, है। कई सारे हो एक साथ ना। ये भी इसको बोलते हैं है। है तो असल में ज्ञान इन ज्ञानों को भी इसके अंदर ही डाला गया है और किस तरह से डाला गया है यहां पर जो मैंने बात की आपको कि जो ज्ञान होता है वो यथार्थ और अयथार्थ दो प्रकार तो अयथार्थ तो बता दिए यथार्थ दो प्रकार का है एक तो यह नहीं कि ज्ञान जो, जो है वो आपका अनुभव है पर अनुभूत दो करना था है, वो दो प्रकार यथार्थ यथार्थ और अयथार्थ। कि जो अनुभव उसको बोलते बोलते हैं प्रमाण और जो अयथार्थ अनुभव होता है उसको अप्रमाण परंतु ज्ञान केवल केवल प्रमाण ही होगा ज्ञान का एक दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं हम स्मृति ये स्मृति क्या स्मृति असल में वो ज्ञान है जो कि अनुभव नहीं है है वो भी ज्ञान परंतु अनुभव नहीं है तो अनुभव क्या दे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, और अभी देख रहे हैं ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है आपका अनुभव मैं समझाते है। तो हैं हैं। हैं बताते वो वो क्या बोलते कि ये प्रमाण प्रमाण है? है। है है प्रमेय का का का सबसे सबसे बड़ा साधन साधन कारण कारण कारण कारणम मतलब बता चुका जो प्रमुख जिसकी वजह से कार्य होता है कार्य है यहां पर प्रमाण और ये प्रमाण का जो जो, साधन है है है सबसे बड़ा वो वो प्रमाण। तो ये तीन प्रकार के, ये तीन तीन प्रकार प्रकार हैं प्रत्यक्ष अनुभव और आगम। से जितना भी आपका ज्ञान है वो है आपका स्वृति और प्रमा कैसी होती है प्रमा होता है यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव प्रमाण और जो अयथार्थ अनुभव है वो है अप्रमाण तो अब जो स्मृति है वो दो प्रकार तो स्मृति क्या है स्मृति आपका अनुभव ही अनुभव के अलावा जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा स्मृति है यानी परंतु अनुभव तो वो तो क्या कि मतलब किया आपको पढ़ाते हुए सिर्फ योगदर्शन नहीं पढ़ा रहा हूं परंतु न्याय के हिसाब से ताकि आपको समझने में सरलता हो जाए ताकि कल को आप जब तक तर... भाषा एम ए है, तो आपको परेशानी ना होगी योग में कुछ कुछ और था, ये होती है यथार्थ अनुभव तो ये क्या है ये असल में अयथार्थ अनुभव है तो प्रतिष्ठान मिथ्या ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान है उसको बोलते हैं विपर्य विपर्य मिथ्या ज्ञान क्या है झूठा ज्ञान झूठा ज्ञान जैसे कि बहुत सारे झूठे ज्ञान ठीक है मैं यहां पर नहीं हूं और किसी ने बोल दिया सर यहाँ पर है ये भी तो झूठा ज्ञान है ये आपको कहां से हुआ ना अनुमान से हुआ ना प्रत्यक्ष से हुआ ये हुआ आपको आगम से क्यों क्योंकि किसी ने कहा जिसके ऊपर आपको विश्वास है उसने कहा कि भाई सर यहां पर है ठीक चाहे उसको सच में ऐसा लगा या फिर ऐसा नहीं उसने झूठ मूठ में कहा तो ये जो मिथ्या ज्ञान है अतदरूप अतद मतलब तदे रूप रूप का मतलब क्या होता है तद मतलब वैसा रूप वैसा कैसा रूप जैसा उसका रूप है वैसा रूप अगर आपको इस चौक में वही रूप दिखाई दे रहा है जो कि इस चौक का रूप है क्या रूप है श्वेत है गोला कृदी है अगर आपको यही दिखाई दे रहा है तो ये आपको क्या हुआ तद्रूप हो गया ठीक है ना परंतु अगर ये श्वेत है और आपको दिखाई दे रहा है ठीक तो है ठीके ना? ठीके ना? तो क्या हुआ ये तद्रूप नहीं हुआ ये अतद्रूप हो गया कौन सा ये वाला असल में जो भ्रांत ज्ञान है वो होता है अतद्रूप प्रतिष्ठम और यहां पर भी स्थिति है ये A है। तो या या ये A है, है, है। निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सा है है उसमें आ गया है। जो को नहीं है ए तो सिर्फ A ही होगा ना पर उसमें अगर B और C भी साथ में जुड़ जाए तो वो तद्रूप नहीं हुआ इसलिए वो भी मित्ञान है तो ही नहीं वैसा ए है ही नहीं क्योंकि बी अलग है ए अलग तो वही ए में अगर बी का ज्ञान होगा तो ये भी है, तो तो इसको हम तो ये अनुमान भी रहने रहने, ये क्लिष्ट और अश्लेष्ट दो का आपका आगम भी क्लिष्ट और अश्लिष्ट दो प्रकार और क्यों है जो आप के लिए विघ्न रूप हो विघ्न रूप जो जो जो है दैट इज अक्लिष्ट बस ये समझना है और तो इसमें जो मिथ्या ज्ञान है विपर्य जो चित्ती वृत्ति है वो भी सहायक हो सकती है योग में ठीक है जी कि अगर कोई कहे तो भाई देखो मूर्ति में राम है और राम का बस आप ध्यान करो और ध्यान करके तो अगर उसको करते करते आपको योग में सहायता हो रही है तो देट इज वो अगले शब्दी और अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आपको किसी ने ऐसा कहा जिससे आपको तो सहायता नहीं हो रही है क्योंकि ऐसा मित्र जाना तो जैसे कि देखो यहाँ पर तो सारे सुख हैं धरती में सारे सुखे हैं आपको योग करने की जरूरत नहीं है तो इस प्रकार का जो मिथ्या ज्ञान है वो है आपका क्लेश ठीक है तो जो योग से दूर करे वो क्लिष्ट और जो योग की ओर ले जाए क्लिष्ट और क्लिष्ट दो विकल्प ठीक है कितने मैं पूछने ही वाला था तो, तो इसमें हमने काफी सूत्र कर लिए एक और ये एक ये छोटा और ये एक बस ठीक है आज हमने आठ तक कर लिया है आपसे कर बद प्रार्थना है कि आप एक से लेकर के उनतीस पहले इनको याद कर लीजिए और फिर ये जो हमारे पास दूसरे अध्याय में उनतीस से लेकर के पचपन और फिर तीसरे के तीन इनको आप डेली के डेली डेली के डेली चाहे बस में बैठें चाहे घर में बैठें चाहे आप खाना बनाएँ चाहे कुछ भी करें बस आप इनको याद करते रहें ठीक है तो इनको आप याद कर लीजिए और फिर इसके बाद जैसे जैसे आपको याद होएगा तो फिर समझना बड़ा इजी हो जाएगा ठीक है आप दोनों की मैं लगा दूंगा अटेंडेंस हो जाएगी ठीक है आज के लिए धन्यवाद नमो कुछ और पूछना है कुछ बोलना है तो बोलो भाई हम्म hmm? कुछ पूछना है कुछ बोलना है